ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार अथातु ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द के अर्थ पर विचार कर रहे हैं भाष्य में अथातु ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द आनंतर्य अर्थ में होगा आनंतरीय अर्थ से अन्य अर्थों में इस वाक्य में अर्थ शब्द नहीं है ये भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं आनन्तर्य अर्थ से अतिरिक्त अर्थ या मंगल या पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा अर्थांतरत्व ये सब यहां नहीं है उसमें हेतु भी बताया गया भाषा के द्वारा कहा कि हृदय अवद्यति अथ जिह्हा या अथवक्षस इस वैदिक वाक्य में अथ शब्द जैसे ज्ञानार्थ है अवदानों के क्रमार्थक है ऐसे क्रमरूप अर्थक अर्थ शब्द को माना जा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में ये जो शंका है इस शंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा कि हृदय से अग्रे अवद्यती इत्यादि वाक्य में अथ शब्द भले ही हृदयादि अवदानों का क्रम बता रहा हो क्योंकि वहाँ पर क्रम विवक्षित है ऐसे यहाँ पर धर्म ब्रह्म जिज्ञासा का क्रम विवक्षित न होने से अथ शब्द को धर्म ब्रह्म जिज्ञासा के क्रमार्थक नहीं माना जा सकता क्योंकि वहां अवदान तो एक प्रधान के प्रति शेष हैं इसलिए उनमें एक कर्तिकत्व है तो एक कर्तिकत्व होने से उन सब अवदानों का कर्ता एक होने से एक कर्ता युगपत सभी अवदान नहीं कर सकता तो क्रम विवक्षित हुआ युगपद सभी अवदानों का अनुष्ठान असंभव होने से ऐसे धर्म ब्रह्म जिज्ञासा में एक कर्तिकत्व यदि होगा तब तो उनका क्रम विवक्षित माना जा सकता है लेकिन धर्म ब्रह्म जिज्ञासा के एक करतृकत्व का पक कोई हेतु नहीं है एक करतृकत्व होता है एक प्रधान के प्रति अनेकों में शेष भाव हो उनमें या जिनमें अंगांगी भाव है या अधिकृत अधिकारत्व तो है जिसमें या आपका जिज्ञास एक जिज्ञास तो हो तब भी क्रम की विवक्षा होती है लेकिन ये सब नहीं है इसे टीका में टीकाकार ने विस्तार से बताया फल जिज्ञास भेदात एक हेतु और भी बताया गया कि धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा का फल अलग अलग है फल भेद है और जिज्ञास भेद भी है विषय भेद भी है फल भेद का विवरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तुष्ठानापेक्षम तो अभ्युदय रूपी फल वाला वाली है धर्म जिज्ञासा तो धर्म जिज्ञासा अभ्युदय यानी विषय अधीन सुख स्वर्गाधि रूप प्राप्त कराती हैं अपने प्रतिपाद्य धर्म का ज्ञान करा करके और धर्म ज्ञान होने मात्र से जो धर्म जिज्ञासा का फल है अभ्युदय वह प्राप्त नहीं होता अनुष्ठान सापेक्ष है और ब्रह्म जिज्ञास जिज्ञासा का फल है मोक्ष निःश्रेयस नित्य सुख और वह धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा यानि ब्रह्म विचार अपने विचार्य ब्रह्म का ज्ञान करा करके ही रूपी जो प्रयोजन है वो संपन्न करता है रूपी प्रयोजन के संपादन में ब्रह्म विचार से निष्पन्न हुए ज्ञान को अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है ये नच अनुष्ठानांतरापेक्षम इत्यादि से बताया भाष्य में इस प्रकार फल भेद धर्म ब्रह्म जिज्ञासा का होने से इनमें एक प्रधान शेषता नहीं होगी इसलिए इनका क्रम विवक्षित नहीं होगा अब जिज्ञास्य भेद का भी स्पष्टीकरण करते हुए भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा कि भव्यस्य धर्मो जिज्ञास्य भव्य यानि साध्य रूप धर्म धर्म जिज्ञासा का विषय है जिज्ञासा है और वह पुरुष प्रयत्नाधीन है इसलिए जिस समय धर्म विचार से धर्म का ज्ञान होता है उस समय वह नहीं है इसलिए कहा ज्ञान कालेनास्ति, और ऐसा क्यों है तो कहते हैं पुरुष व्यापार तंत्रत्वात पुरुष प्रयत्न साध्य होने से जब धर्म का स्वरूप धर्म विचार से धर्माधिकारी जानेगा तब ज्ञात धर्म के निष्पादन में प्रयत्न करेगा और उस प्रयत्न से निष्पन्न होगा धर्म वह पुरुष प्रयत्न साध्य धर्म धर्म जिज्ञासा का विषय है जिज्ञास है और ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है कहा यह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम भूतम यानी सिद्धम साध्यम साध्य रूप नहीं है असाध्य रूप ब्रह्म और वो नित्य होने से पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है इसलिए ये जिज्ञास भेद होने से भी धर्म ब्रह्म जिज्ञासा का क्रम विवक्षित नहीं होगा जैसे एक धर्म विषयक पूर्व पूर्वमीमांसा के बारह अध्याय में एक विषयकत्व होने से क्रम विवक्षित है ऐसा क्रम विवक्षित होता धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा का यदि विषय एक होता लेकिन एक विषय नहीं है स्वरूपतः और साधनतः विषय में वैलक्षण्य है धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा के यहाँ तक की चर्चा हम लोग भाष्य तथा टीका में कर चुके हैं अब चोदना प्रवृत्ति भेदाच ये जो सूत्र वाक्य हैं भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार मान तो भेदम आह चोदनीति धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा का विषयभूत धर्म तथा ब्रह्म में स्वरूपतः तथा साधनतः भेद कथन करके प्रमाणत भी धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा के विषय में भेद बताया जा रहा है इसलिए कहते हैं मानतोपि तोपी यानि प्रमाण तोपी धर्मज्ञापक प्रमाण तथा ब्रह्म ज्ञापक प्रमाण इनकी प्रवृत्ति अपने अपने ज्ञाप्य धर्म तथा ब्रह्म के ज्ञापन में एक जैसी नहीं होती है विलक्षण प्रवृत्ति है तो प्रमाण की अपने अपने प्रमेय के ज्ञापन में प्रवृत्ति विलक्षण्य के कारण भी इन धर्म तथा ब्रह्म का वह लक्षण्य सिद्ध होगा भेद सिद्ध होगा ये कहा जा रहा है कि मानतोपि तोपी भेदम आह चोदनीति तो भाष्य में है चोदना प्रवृति भेदाच ये सूत्र वाक्य है भाष्य में भाष्य का लक्षण है ना स्वपदा च वर्ण्य भाष्य विदो विदुहु। तो जो अपने द्वारा प्रयुक्त सूत्रात्मक पद हैं उनका भी व्याख्यान स्वयं भाष्कर भगवान करते हैं। मूल का व्याख्यान तो होता ही है मूलार्थो वर्ण्य पदानि पद स्वदा स्वपदा ने च्याख्या अपने पदों का भी व्याख्यान किया जाता है जिस ग्रंथ में उस ग्रंथ को कहा जाता है भाष्य स्वपदा निच वर्ण्यंत भाष्यम भाष्य विदो विदु तो यहाँ पर चोदना प्रवृत्ति भेदात ये जो सूत्रात्मक वाक्य है इसका भाष्यकार भगवान स्वयं विवरण करते हैं यही चोदना धर्म से इत्यादि से इससे पहले टीकाकार थोड़ा ये सूत्रवाक्य अर्थ बता रहे हैं सूत्रात्मक वाक्य का अर्थ टीकाकार ने जो बताया उसको देखिए चोदना प्रवृत्ति भेदात इसमें चोदना शब्द का अर्थ करते हैं अज्ञात ज्ञापक वाक्यम अत्र चोदना अत्रयाने यानि सूत्रवाक्ये ये जो सूत्रवाक्य है भाष्य का इसमें जो शब्द हैं उसका अर्थ है अज्ञात अर्थ का ज्ञापक वाक्य प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ को बताने वाला वाक्य शब्द से कहा जाएगा और तस्या प्रवृतिर् चौदना प्रवृत्ति में ष्टी तत्पुरुष समास हैं इसलिए ये कहा कि तस्या प्रवृत्ति समास का विग्रह है तस्य ने चौदनायाह प्रवृत्ति और वो क्या है तो प्रवृत्ति का अर्थ कर दिया बोधकत्व जब चौदना शब्द का अर्थ प्रमाण है तो प्रमाण की प्रवृत्ति होती है प्रमेय बोधकत्व ये प्रमाण की प्रवृत्ति है बोधकत्व और ये चोदना प्रवृत्ति शब्द का अर्थ हुआ और भेदात का अर्थ करते हैं यानी प्रमाण का बोधकत्व विलक्षण विलक्षण है धर्म के ज्ञापक प्रमाण का धर्म ज्ञापकत्व अलग प्रकार से हैं तो ब्रह्म ज्ञापक प्रमाण ब्रह्म का ज्ञापन धर्म ज्ञापक प्रमाण से विलक्षण रूप से करता है ये चोदना प्रवृति भेदात अर्थ निकलेगा ज्ञापक वाक्य जो है उनका ज्ञापन अलग अलग होने से गे भी अलग अलग है गे में वैलक्षण्य वेल, है अब या ही चोदना इत्यादि का अवतरण है टीका में संग्रह संग्रहवाक्यम विवृण्ती तो जो सूत्रात्मक वाक्य है उसका विवरण भगवान भाष्यकार करते हैं चोदना धर्मस्य धर्म से लक्षण साष न्यूंजान पुषमती तो जो वैदिक वाक्य धर्म का लक्षण है यानी ज्ञापक प्रमाण है लक्षण है प्रमाण टीका में टीका कारणे भाष्यस्त लक्षण शब्द का अर्थ कर दिया प्रमाणम लक्षण यानि प्रमाणम लक्ष्यते ज्ञाते प्रमेय प्रमे अने न तत्ल ऐसी लक्षण शब्द की उत्पत्ति करते हैं यदि तो लक्षण शब्द का अर्थ हैं प्रमेय को जाना जाता है जिससे प्रमाण से, से। इसलिए लक्षण शब्द का अर्थ निकलेगा प्रमाण करण अर्थ में लूट प्रत्यय होने से तो लक्षण यानी प्रमाणम तो धर्म का जो लक्षण है यानी प्रमाण है धर्म ज्ञापक जो वाक्य है वह क्या करता है तो कहते सा स्विषय जाना एवं पुरुषम अवबोधयती तो धर्म का ज्ञापक प्रमाण होता है विधि वाक्य स्वर्ग कामो यजेतो इत्यादि ये, ये वाक्य हैं धर्म का ज्ञापक प्रमाण वह अपने विषय का अपने अधिकारी को ज्ञान कराएगा तो उस अपने विषय में प्रेरित करते हुए ही प्रवृत्त करते हुए ही ज्ञापन करता है तो सा स्व शब्द से लेना वो धर्म का ज्ञापक प्रमाण सा शब्द से भी वही धर्म का ज्ञापक प्रमाण लेना है चौदना शब्द स्त्रीलिंग होने से सा शब्द का प्रयोग हुआ तो ये धर्म का ज्ञापक प्रमाण स्व विषय ने अपने प्रमे में उसका प्रमेय होगा पुरुष प्रयत्न साध्य धर्म और उस धर्म में न्यून जाना एवं मतलब नियुक्त करते हुए ही अपने अधिकारी को क्या करता करती है पुरुषम अवबोधयती पुरुष के अंदर अपने विषय के निष्पादन में प्रवृत्ति का उत्पादन करते हुए ही धर्म का ज्ञापक प्रमाण धर्म का ज्ञान कराता है पुरुषम अवबोधयती पुरुष है विधि का अधिकारी धर्म ज्ञान जिसको प्राप्त करना है वह उसमें इष्ट साधनत्व बुद्धि करा करके अपने अधिकारी में अपने ज्ञाप्य धर्म में इष्ट साधनत्व बुद्धि करा करके जब इष्ट साधनत्व रूपे न स्वर्ग कामो यजेतो इत्यादि वाक्य से यागादि रूप धर्म का ज्ञान होगा तो इष्ट का साधन याग होने से धर्म होने से उसके निष्पादन में पुरुष प्रवृत्त होगा पुरुष के अंदर प्रवृत्ति होगी ये साधन हमें करना चाहिए ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि इसी से हमें अपना इष्ट प्राप्त होने वाला है इस प्रकार यह पुरुष के अंदर इष्ट साधन का ज्ञान करा करके वह प्रवृत्ति का जनक बनता है विधिवाक्य तो सा स्विषय न्यून जाना एव पुरुषम अवबोधयती तो इस प्रकार धर्म ज्ञापक प्रमाण प्रवर्तक बन करके का धर्म का ज्ञापन कर रहा है ये बताया और ब्रह्म ज्ञापक जो प्रमाण है अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसी इत्यादि ये अपने विषय मैं प्रवृत्त करता हुआ ब्रह्म का ज्ञापन नहीं कराता अपितु केवल ब्रह्म का ज्ञान कराता वो प्रवृत्ति उत्पा, उत्पादक नहीं है तो ये आगे कहते हैं कि ब्रह्मचोदना ब्रह्मचोदना तो पुरुषम अवबोधे तेव केवलम तो ब्रह्मव्यापक प्रमाण पुरुष को अपने प्रतिपाद्य ब्रह्म का ज्ञान मात्र कराता है प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न नहीं करता वो प्रवर्तक नहीं होता इसलिए उपनिषद वाक्यों में शासनाथ शास्त्रत्व ये, ये नहीं है शास्त्र पद की कहा जाएगा वह जो प्रवर्तक निवर्तक विधि निषेध है विधि निषेधात्मक कर्मकांड उसमें तो शास्त्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है शासनात्म ऐसा वो शासक है शासक कहते हैं प्रवृत्ति या निवृत्ति जनक अपने अधिकारी के अंदर अपने विषय में या तो विषय विषयक प्रवृत्ति के उत्पादक होंगे या तो अपने विषय विषयक निवृत्ति के उत्पादक होंगे निषेध अपने विषय विषयक निवृत्ति का उत्पादक होता है निवर्तक होता है अनिष्ट साधनता का ज्ञान हिंसादि में करा करके हिंसादि से मां हिंसा सर्वाभूतानी इत्यादि वाक्य निवृत्त करते हैं और स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य यागादि में इष्ट साधनत्व का ज्ञान करा करके प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं प्रवर्तक बन जाते हैं और उपनिषद वाक्य प्रवर्तक निवर्तक नहीं है तब भी उपनिषद शास्त्र है तो संसनाथ शास्त्रम तो संसन है हितोपदेश संसनाथ यानी हितोपदेशनाथ शास्त्रम हित का उपदेश करने से शास्त्र है और वो ब्रह्मज्ञान मात्र से ही निरतिशय सुख रूपी परम प्रयोजन संपन्न हो जाता है इसलिए वो हित के आ, संपादक हैं हित का उपदेश करते हैं इसलिए शास्त्र हैं उस दृष्टि से कहते हैं कि ब्रह्मचोदना तू पुरुषम अवबोधयत्यव केवलम किसी में प्रवृत्त नहीं करती क्यों तो कहते हैं ये जो है कोई प्रवृत्ति रूप विषय उसका क्या नाम पुरुष प्रयत्न साध्य कोई विषय उप निषद वाक्य का नहीं है तो जिसमें प्रवृत्त करना है ऐसा कोई विषय न होने से उनका वो केवल अपने विषय का ज्ञान कराएगा और ज्ञान मात्र से ही पहले बताया वो पुरुषार्थ सिद्धि होती है थोड़ी टीका है टीका को देखिए फिर आगे का अवतरण भी है अवबोध से चोदना इत्यादि का तो ही चोदना धर्म से इत्यादि का अर्थ करते हैं लक्षण शब्द का अर्थ कर दिया प्रमाण और स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य ही स्विषय तो स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि का विषय है धर्म इसलिए स्विषय का अर्थ कर दिया धर्मे यागादिकरण स्वर्गा फलक भावना रूपे तो ये जो ये जेत इत्यादि पद हैं इसमें दो अंश होते हैं एक प्रकृति अंश एक प्रत्यय अंश व्याकरण के अनुसार और प्रत्यय अंश में भी फिर दो अंश होते हैं ख्यांश लिंगांश तो आख्यात अर्थ माना जाता है अर्थी भावना और लिंग का अर्थ है शाब्दी भावना अर्थी तो भावना रूप अर्थ को बताया जा रहा है यहां पर धर्म का स्वरूप बता रहे हो क्या है किस में प्रवृत्त करेगी तो यागाकरणक और वो भावना को होती हैं आकांक्षाएं है। तीन साध्याकांक्षा साधनाकांक्षा और इति कर्तव्या तो साधन आकांक्षा होने पर साधन कहते करण को वो बनता है जो प्रकृति का अर्थ है ये जेत इसमें त हैं प्रत्याश यज धातु हैं प्रकृति उसका अर्थ है याग वो करण बनेगा इसलिए यहां पर लिखते हैं कि करण और साध्य कौन बनेगा तो स्वर्ग कामों ये इसमें बताया गया स्वर्ग वो साध्य बनेगा अर्थी भावना का और अर्थी भावना ये तो प्रत्येक अर्थ है तो यागाकरण स्वर्गा फलक भावना ये रूप हैं धर्म का इसलिए रूपे स्व विषय स्व विषय बताना है ना तो स्व विषय क्या है तो यागादिकरणक स्वर्गा फलक जो भावना भावना शब्द से लेना अर्थी भावना और उस अर्थी भावना रूप जो स्व विषय है उस स्व विषय में पुरुषम यानी अपने अधिकारी पुरुष को न्यून जाना एवं अवबोधती अपने विषय का ज्ञान कराती है ये मेरा कर्तव्य है ऐसा एक तो ये स्व विषय शब्द का अर्थ कर दिया यागादि कर्णक स्वर्गादि फलक भावना आर्थी भावना अथवा ये कहते हैं कि फल हेतु यागादि गोचर नियोगे व तो स्वविषय शब्द से या तो इसको लेना या तो आर्थी भावना को ले लो पहले बता नहीं तो ये भी स्वविषय शब्द का अर्थ निकलेगा फल हेतु फल है स्वर्ग उसका हेतु है याग तो फल का हेतुभूत जो यागा और वह हैं गोचर यानी विषय जिस नियोग के नियोग कहते हैं कृति को प्रवृत्ति को प्रयत्न को तो वो तो फल हेतु यागादि गोचर नियोगेवा अनेक कृति में वो अपने अधिकारी पुरुष को नियुक्त जाना तो प्रयत्न में यागा विषयक प्रयत्न में अपने अधिकारी को नियुक्त करते हुए ही अपने धर्म का ज्ञापन करती है अपने विषय का ज्ञापन करती है कौन धर्म चोधना एक तीसरा कहते हैं स्व विषय का स्वरूप कि हित साधने यागादो वा पुरुषम प्रवर्त एव अवबोधयती तो हित का साधन भूत जो यागादि यही स्व विषय हैं यानि विधिवाक्य का विषय है धर्म इष्ट साधन हित हित साध है इष्ट स्वर्गादि और उसका साधन जो यागा उनमें पुरुषों को प्रवृत्त करते हुए ही यह धर्म का ज्ञापक प्रमाण धर्म का ज्ञान कराता है अब्रह्मचोदनातु अब इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार अयं आत्मा ब्रह्म इदी केवल अप्रपंच ब्रह्म बोधयत न प्रवर्तिया तो ये जो अयं आत्मा ब्रह्म ये ब्रह्म का ज्ञापक प्रमाण यह यम यानी आत्मा मैं आत्मा को केवल जो असंसारी ब्रह्म है अप्रपंच ब्रह्म असंसारी ब्रह्म रूप मात्र अयम आत्मा ब्रह्म ये शब्द बताता है ये वाक्य बताता है न प्रवते ये वाक्य अपने अधिकारी में किसी प्रकार की प्रवृत्ति का उत्पादक नहीं बनता प्रवृत्ति या निवृत्ति का उत्पादक नहीं बनता क्यों तो प्रवृत्ति का विषय होना चाहिए ना जैसे वहां प्रवृत्ति का विषय है यागा तो यागा के निष्पत्ति में प्रवृत्त कर रहा यागानुकूल व्यापार करो करके प्रेरणा दे रहा ऐसे अपने अधिकारी में जिस विषय प्रवृत्ति उत्पन्न करनी है वह कोई विषय अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि प्रमाण के पास न होने से प्रमाण अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि केवल जीव में असंसारी रूपता का ज्ञापन करता है न कि प्रवृत्ति उत्पन्न करता उसे नियुक्त नहीं करता किसी में जो शासनात्म यही शास्त्र शब्द की उत्पत्ति मानना चाहता है इसलिए जो प्रवर्तक है या निवर्तक है वही शास्त्र होगा केवल तटस्थ रूप से ज्ञापक शास्त्र नहीं होगा ऐसी जिनकी मान्यता है वे कहते हैं एक शंका कर रहे हैं टीका में जो आगे वाला वाक्य आ रहा है ना भाष्य में न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि की नुबोधे अवबोध विषय तत्र आह न पुरुष हाँ तो कहते हैं कोई प्रवृत्ति का विषय न होने से अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य प्रवर्तक नहीं बन रहा है यह आपने कहा तो कहते हैं प्रवृत्ति का विषय अवबोध ही हो जाएगा अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यार्थ ज्ञान अवबोध शब्द से लीजिए अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों का जो अर्थ उसका ज्ञान वह है अवबोध अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक ज्ञान और इस ज्ञान में ही अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य अपने अधिकारी को प्रवृत्त करेगा उस अवबोध को ही अप, आ, इस वाक्य के अधिकारी के प्रवृति का विषय माना जा अवबोध अवबोध विषयक प्रवृत्ति में नियुक्त करेगा ऐसा मान लो इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ये लिखते हैं कि न पुरुषो अवबोधे नियुजते अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के द्वारा अपने अधिकारी पुरुष को अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि ज्ञान में नियुक्त नहीं किया जा रहा है प्रवृत्त नहीं किया जा रहा है उसका उस ज्ञान में उस ज्ञान के लिए प्रयत्न करो प्रयत्न से ज्ञान संपन्न करो ऐसा ये वाक्य नहीं बता रहा है। ऐसा क्यों तो कहते हैं इसलिए कि अवबोध से चोदनाजन्यवात् पूर्व वाक्य से हे हेतु बताया जा रहा है उसका अवतरण है टीका में कि ब्रह्मचोदनया पुरुषो अवबोधे न प्रवर्तते इत्यत्र हेतु पूर्ववाक्यन आह इति अयमा आय, आत्मा ब्रह्म इत्यादि ब्रह्मज्ञापक प्रमाण से पुष को ज्ञान में प्रवृत्त नहीं किया जाता इस अर्थ में हेतु बताने वाला वाक्य है अवबोधस्थोदनाजन्यवाद ये जो अवग्रह का चिन्ह है ना वो नहीं होना चाहिए अजन्यवाद निकलेगा वो है अवबोध से चोदना जन्यवात अने अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य से ही अवबोध यानी जीव का असंसारी ब्रह्म रूप से ज्ञान हो जाता है वो तो लेकिन जन्यत्थ ही होना चाहिए हाँ यानी अवबोध ये चोदना से यानी ब्रह्म वाक्य से ही अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य हैं चोदना शब्द और उसी से जन्य है अवबोध ये प्रमाण है ना अवबोध तो है प्रमा और चोदना है प्रमाण अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य से यानी प्रमाण से ही अवबोध रूपी प्रमा जन्य है उत्पन्न हुई है तो जो प्रमाण से उत्पन्न हुई प्रमा है उस प्रमा में प्रमा के निष्पत्ति में पुरुष को नियुक्त नहीं करेगा प्रमा को उत्पन्न कर लो ऐसा नहीं बताएगा और प्रमा पुरुष प्रयत्न साध्य है भी नहीं वो तो प्रमाण के अधीन है और विषय के अधीन है प्रमाण तथा वस्तु तंत्र होता है न ज्ञान पुरुष प्रयत्न तंत्र नहीं है हाँ। इसलिए अवबोध से चोदनाजन्यवाद तो अब यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेन अक्षार्थसन्निक अर्थवबोधे इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार स्वजन्य ज्ञाने स्वयं प्रमाण न प्रवर्तकम् इत्यत्र दृष्टान्त आह ये अय आत्मा ब्रह्म यह जो प्रमाण है यह अपने से उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान में अपने अधिकारी को प्रवृत्त नहीं करेगा ये बताया ये बताया गया पूर्वों में न पुरुषों अवबोधे नियुज्य से ये जो पूर्व में बताया गया अर्थ है इसे दृष्टान्त से दृढ़ करने के लिए प्रमाण अपने से उत्पन्न हुए ज्ञान में अपने अधिकारी को प्रवृत्त नहीं करता यही तो कहा कि पुरुषों अवबोधे नियुज्यते भाष्य में जो वाक्य है न पुरुषो अवबोधे नियुक्त इसका ये अर्थ है न कि अयम आत्मा ब्रह्म इस प्रमाण के द्वारा अवबोध में यानी अपने से उत्पन्न हुए ज्ञान में पुरुष को नियुक्त नहीं किया जा रहा है हा? क्या चौदना शब्द का अर्थ है प्रमाण तो अवबोध प्रमाण से नहीं होगा तो किससे होगा प्रमाण से नहीं होता नहीं आजन्य है ही नहीं वहां गलती से वो अजन्य, अजन्य, अजन्य, वो अजन्य तो जन्य है अजन्य नहीं जन्य ही है ओहो वो तो प्रमेय को सिद्ध बताया, ज्ञान को थोड़ा ही ब्रह्म सिद्ध वस्तु है अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य का जो जिज्ञास यानी विषय वो सिद्ध है असाध्य है ये कहा लेकिन उसका ज्ञान तो अहम ब्रह्मास्म इत्याकार साक्षात्कार वो तो उत्पन्न होता है ना लेकिन वो किससे उत्पन्न होगा वो अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसी इत्यादि ब्रह्मात्म एक ज्ञापक वाक्यों से प्रमाण से इसलिए वहां अवग्रह आव, का चिन्ह गलती से लगा है वो नहीं होना चाहिए वो प्रूफ देखने वाले की वो गलती है कि अवबोध से चोदना जन्यवाद ऐसा है कि ब्रह्म ज्ञान अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि ब्रह्मज्ञापक प्रमाण से ही जन्य है उत्पन्न हुआ है तो जो उत्पन्न हुआ है उसमें पुरुष को प्रयत्न करने के लिए लगाया नहीं जाएगा हाँ नियुक्त करना है कि प्रयत्न करो उसको निष्पन्न करने के लिए जैसे याग को निष्पन्न याग में नियुक्त किया जा रहा है का अर्थ है याग की निष्पत्ति में प्रयत्न करने के लिए कहा जा रहा है याग निष्पादन अनुकूल प्रयत्न करो ये नियोग है ऐसा नियोग नहीं किया जा रहा है क्यों नहीं किया जा रहा है तो कहा कि अवबोध से शोधना जन्यवा ज्ञान वह प्रमाण से ही उत्पन्न हुआ है जन्य अब यह कहा जा रहा है कि कोई भी प्रमाण अपने से उत्पन्न हुए ज्ञान में ज्ञाता को प्रवृत्त नहीं करता है कोई भी प्रमाण अपने से उत्पन्न हुए ज्ञान में ज्ञाता को प्रवृत्त नहीं करेगा उस ज्ञान की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो ऐसा नहीं कहेगा। इसे समझाने के लिए इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत कह रहे हैं भास्कर भगवान यथा अक्षार्थ सन्निकर्षण इत्यादि इसी प्रकार का अवतरण टीका ने टीका में टीकाकार ने लिखा है कि स्वजन्य ज्ञाने स्वयं प्रमाणम न प्रवर्तकम इत्यत्र दृष्टान्तम आह यथा इति तो स्वजन्य ज्ञाने इसमें स्व शब्द से लेना प्रमाण को अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि जो प्रमाण है वह अपने से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है ब्रह्मास्मि इत्यादि इस ज्ञान में स्वयं प्रमाण याने अहम ब्रह्मास्मी इत्यादि वाक्य क्या ना वो अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य न प्रवर्तकम् अपने से उत्पन्न हुए ज्ञान में ये अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य प्रवर्तक नहीं होगा इस अर्थ को समझाने के लिए दृष्टान्तम आह भगवान भाष्यकार दृष्टांत बताते हैं लौकिक प्रमाण भी अपने से उत्पन्न हुए ज्ञान में लौकिक प्रमाता को प्रवृत्त नहीं करता ये बताया जा रहा है कि यथा अक्षार्थ अक्षार्थसन्निक अर्थावबोधे पूर्ववाक्य से लाना न पुरुषो नियुज्यते तो अक्षार्थ संकर्षेण अर्थावबोधे पुरुषो न नियुज्यते तो इंद्रिय और विषय के संनिकर्ष से उत्पन्न हुए ज्ञान में इंद्रिय रूप प्रमाण प्रमाता को नियुक्त नहीं करता नियुक्त नहीं करता का उस ज्ञान के उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो ऐसा ऐसी प्रे, प्रेरणा नहीं देता चक्षु इंद्रिय से घटोयम इत्यादि ज्ञान हुआ तो इस ज्ञान वो तो इंद्रिय से ही उत्पन्न हुआ है प्रमाण से तो उत्पन्न हुए यानी निष्पन्न हुए अर्थ को निष्पन्न करने का प्रयत्न तो होता है जो निष्पन्न नहीं हुआ है उसको निष्पन्न करने के लिए प्रयत्न होता है ये तो प्रमाण से ही निष्पन्न हुई प्रमाण इसलिए कहा अक्षार्थ संकर्षण इंद्रिय और विषयों के संबंध से उत्पन्न हुआ जो अर्थावबोध है घटादि पदार्थों का ज्ञान है उस ज्ञान में ज्ञाता को चक्षु इंद्रिय रूप प्रमाण प्रवृत्त नहीं करेगा कि तुम घट के ज्ञान को अपने प्रयत्न से निष्पन्न करो ऐसा नहीं कहेगा तद्वत ऐसे ही अयं आत्मा ब्रह्म इस वाक्य से उत्पन्न हुए अहम् ब्रह्मास्मि इस अवबोध में अयं आत्मा ब्रह्म यह वाक्य ब्रह्म ज्ञानी को प्रवृत्त नहीं करेगा ये कह रहे क्योंकि वह तो प्रमाण से ही उत्पन्न हुआ है ये कह रहे हैं टीका में टीकाकार की मात एव बोध जातत्वात मानात यानि प्रमाणात, तो प्रमाण से ही बोध के उत्पन्न होने से और जातेच विधि अयोगात तो जो उत्पन्न हुआ है उसको निष्पन्न करने के लिए प्रयत्न करो इत्याकारक विधि असंभव है विधि अयोगात न वाक्यार्थ ज्ञाने पुरुष प्रवृत्ति इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यार्थ ज्ञान को विषय नहीं बताया जा सकता हाँ वो अवबोध भी विषय नहीं होगा प्रयत्न का और दूसरा कोई विषय है ही नहीं जो पुरुष कृति साध्य हो पुरुष प्रयत्न साध्य हो इसलिए विषयाभावात्त ये कहा जाएगा कि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य पुरुष को केवल स्वार्थ का ज्ञान कराता है ज्ञान में प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं करता होधय कवल हाँ, न अवबोधे नियुज्य आगे हैं टीका में ही तथा चाहिए अब इन दोनों का इतने विचार से चोदना प्रवृत्ति भेदात ये जो पहले सूत्र वाक्य था फिर उसका विवरण हुआ तद्वत यहां तक या ही धर्म से चोदना से लेकर के तदवत यहाँ तक चोदना प्रवृत्ति भेदात्य इस सूत्र का विवरण था ये सूत्र तथा विवरण भाष्य इससे जो अर्थ निकला जो तात्पर्य है इसका भावार्थ है उसे टीकाकार बता रहे हैं कि तथाच प्रवर्तक मान मेयो धर्म उदासीन मान मेयम ब्रह्म इति जिज्ञास्य भेदात् न हो क्रमार्थो अथ शब्द इति भाव तो प्रवर्तक मान मान यानी प्रमाण तो प्रमाण दो प्रकार का है प्रवर्तक प्रमाण और उदासीन प्रमाण जो प्रवर्तक निवर्तक न हो केवल ज्ञापक हो स्वार्थ का ज्ञापन मात्र करता है अपने अधिकारी में प्रवृत्ति या निवृत्ति का जनक नहीं बनता उसे कहा जाता है उदासीन प्रमाण और प्रवर्तक प्रमाण है विधि या निषेध विधि प्रवृत्ति उत्पन्न कराएगा और निषेध निवृत्ति उत्पन्न करेगा तो प्रवर्तक मान मेयो धर्म धर्म जिज्ञासा का विषय धर्म हो जाएगा प्रवर्तक प्रमाण का विषय में यानी विषय प्रमेय। और उदासीन मान में अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि उपनिषद वाक्य हैं उदासीन प्रमाण प्रवृत्ति निवृत्ति के अजनक प्रमाण केवल वस्तु के ज्ञापक प्रवर्तक या निवर्तक नहीं ऐसे उदासीन प्रमाण का जो मेय विषय है वो ब्रह्म है तो ये दोनों वो है ब्रह्म जिज्ञासा का विषय ब्रह्म उदासीन मान मेय और धर्म जिज्ञासा का विषय धर्म प्रवर्तक प्रमाण का विषय है इस प्रकार ये से भेद है तो से भेद होने से आ, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था द्वादश अध्यायों का एक धर्म विषय को बारह अध्याय होने से इन इनका क्रम विवक्षित है ऐसे एक वेदार्थ विषयक धर्म ब्रह्म जिज्ञासा होने से इनका क्रम विवक्षित माना जाए ये कहना चाहते थे पूर्व पक्षी लेकिन सिद्धांतियों ने कहा कि ये इनका जिज्ञास एक नहीं है वेदार्थत्व तो दोनों में होने पर भी ब्रह्म तथा धर्म इन दोनों में वेदार्थत्व तो, तो है लेकिन ये वेदार्थ धर्मरूप वेदार्थ हैं प्रवर्तक प्रमाण का विषय और ब्रह्म रूप वेदार्थ हैं उदासीन प्रमाण का विषय और वो है ब्रह्म जिज्ञासा का विषय वो है असाध्य पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं और धर्म है साध्य रूप ये सब आ, इन में वैलक्षण्य होने से जिज्ञास भेद होने से ये धर्म जिज्ञासा तथा ब्रह्म जिज्ञासा का क्रम विवक्षित नहीं होगा और विवक्षित न होने से मूल भाष्य में जो उदाहरण दिया था हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया अथ सह, इस वैदिक वाक्य में अथ शब्द जैसे अवदानों के क्रमार्थक हैं ऐसे अथा तो ब्रह्मजिज्ञासा में अथ शब्द को क्रमार्थक माना जा ये नहीं होगा क्योंकि वहां क्रम विवक्षित है अवदानों का एक कर्तिकत्व होने से यहां अवदानों का क्रम विवक्षित नहीं है इनमें एक कर्तिकत्व धर्म विचार और ब्रह्म विचार में एक करतृकत्व तो नहीं है धर्म विचार का अधिकारी अर्थी विद्वान समर्थ अपर्युदस्त है इन विशेषणों से युक्त है और इसका जो है अधिकारी होता है साधन चतुष्टय संपन्न। सम्पन्न हाँ। इसलिए इन दोनों का अलग अलग विषय अधिकारी होने से एक कर्तिकत्व धर्म विचार ब्रह्म विचार में नहीं है इसलिए क्रम विवक्षित नहीं होगा जिज्ञास्य भी एक न होने से, से एक नहीं है एक कर्तिकत्व नहीं है इसलिए क्रम विवक्षित नहीं होगा क्रम विवक्षित होने के लिए एक कर्तिकत्व होना चाहिए या तो जिज्ञास्य एक होना चाहिए तो यहाँ एक नहीं है और एक कर्तिकत्व भी नहीं है इसलिए क्रम विवक्षित नहीं है और क्रम विवक्षित न होने से इन दोनों मीमांसाओं के क्रथक अथ शब्द को नहीं माना जा सकता ये कहा गया कि इति भेदात न तनमीमांसो क्रमार्थो अथ शब्द तन मीमांसो यानी धर्म ब्रह्म मीमांसो धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा के क्रमार्थक अथ शब्द को अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में नहीं माना जा सकता इस प्रकार अभी तक की चर्चा से तत्र अथ शब्द आनातरिया परिगृहते यहां से लेकर के तदवत यहां तक के ग्रंथ से ये भाष्कार भगवान ने बताया अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अथ शब्द आनन्तर्याथक ही होगा आनंतर्य से भिन्न कोई भी अर्थ अथ शब्द का यहाँ पर नहीं होगा अन्यत्र होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा ये अभी तक की चर्चा से निकल आया अब तस्मात इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार एवं अथ शब्दस्य अथशब्दर असंभवात्तरवाचित् सती तदवधि पुष्क वक्त आह इति तो एवं यानी अभी तक जो भाष्य में विचार हुआ उस विचार से यह निकल आया कि अर्थ शब्दस्य से अर्थांतर असंभवात अर्थांतर में अर्थ शब्द से लेना आनातरी रूप अर्थ और उस आनातरी रूप अर्थ से भिन्न अर्थ को लेना अर्थांतर शब्द से यानी वो आरंभ आरंभादि अर्थांतर ये अर्थ संभव नहीं हुआ आरंभ से लेकर के क्रम तक कई एक अर्थ की शंका करके समाधान हुआ न अथ तो शब्द के आनंदर्य से अलग अन्य अर्थ संभव नहीं हुए इसलिए आनंदर्य वाचित्व तो आनंदर्य का ही वाचक अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अथ शब्द होगा तदित्व तदित्व इसमें तद हैं। शब्द का अर्थ है अथ शब्द का वाच्यार्थ जो अनंतरीय है उसके अवधि के रूप में पुष्कल कारण वक्तव्यम उसका अवधि ब्रह्म विचार के पुष्कल कारण को बताना चाहिए वो पुष्कल कारण जो होगा वो बताना चाहिए किसका पुष्कल कारण पुष्कल कारण असाधारण कारण किसका तो ब्रह्म विचार का ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का लक्ष्यार्थभूत जो ब्रह्म विचार इस ब्रह्म विचार का पुष्कल कारण यानी असाधारण कारण को आनन्तर्य के अवधि के रूप में बताना चाहिए ये कहा गया कि तद अवधिवे शब्द के अर्थभूत आनंतरीय के अवधि के रूप में ब्रह्म विचार के असाधारण कारण को कहना चाहिए इति आह इसलिए भास्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि तस्मात किमपि यद तस्मा ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति तस्मात का अर्थ है आनंदर से अतिरिक्त अन्य अर्थ अर्थ शब्द का संभव न होने से अर्थ मात्र होने से अर्थ शब्द का तो किमी वक्तव्य ऐसा कोई न कोई ब्रह्म विचार का असाधारण कारण कहना चाहिए यद यानी जिस असाधारण कारण के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा उपदिष्यते। ब्रह्म जी की आसने ब्रह्म विचार उपदिश्यते के पास में टीकाकार करते हैं इति इतिशेष उपदिश्य का करता है सूत्रकार इसलिए उपदिश्यते सूत्रक्रिता ऐसा वहां पर जोड़ देना करता कि भगवान व्यास जी के द्वारा जिसके अनंतर मनुष्य को ब्रह्म विचार करने के लिए कहा जा रहा है मनुष्य के अंदर की जो विशेषता ब्रह्म विचार का असाधारण कारण बनेगी वह विशेषता हो जाएगी की अवधि उस आनंदर्य के अवधि के रूप में मनुष्य की उस विशेषता को बताना चाहिए जिस विशेषता जो विशेषता ब्रह्म विचार की पुष्कल कारण है असाधारण कारण है ये तो प्रश्न हुआ अब उच्चते इत्यादि से वह पुष्कल कारण बताया जा रहा है, इसलिए उच्चते के अवतरण में लिखते हैं कि तत्किम इत्यत आह तत्किन इति, वह तो आनंदर्य का अवधि ब्रह्म विचार का पुष्कल कारण कौन है ये जानने की इच्छा होने पर भगवान भाष्यकार कहते हैं कि उच्चते उचेते यानी असमा भी उचेत्य हम अथशब्द के अर्थभूत आनन्तर्य के अवधि के रूप में ब्रह्म विचार के असाधारण कारण को बताते हैं बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं